अष्टक्र गीता पहला प्रकरण महर्षि अष्टावक्र का राजा जनक को तुम देह नहीं आत्मा हो यह जनक उच कमुते कथम मुक्तिर्भविष्य वैराग्य कथम, मुक्तिर वैरा कथम प्राप्तम् मम प्रभो जनक जी बोले हे प्रभो ज्ञान प्राप्ति का क्या उपाय है मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी वैराग्य कैसे प्राप्त होगा आप कृपा करके मुझे बताइए अष्टावक्र उवाच मुक्तिमि चेताज क्षम दया तो सत्यम पियुष अष्टाभ्र जी ने कहा हे तात यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान छोड़ दो और क्षमा सरलता दया संतोष एवं सत्य का अमृत के समान सेवन करो न पृथ्वी न जलम नग्नि न वायुर्नवा भवान साम क्षिण्मात्मा विधि मुक्त तुम न पृथ्वी हो न जल हो न अग्नि हो न वायु हो और न आकाश ही हो मुक्ति के लिए तुम अपने आप को इन सब का किस चिस्तरूप साक्षी समझो यदि देहम पृथकृत विश्राम से शांत यदि तुम देह को अलग करके अपने चिस्त रूप में शांत होकर स्थित हो जाओ अर्थात अनात्म तात्म का परित्याग कर दो तो अभी तत्काल तुम सुखी शांत एवं बंधन मुक्त हो जाओगे न निको वरलो क्ष गोचर असंगो से निराकारो विश्व सुखी भव न तुम ब्राह्मणादि किसी वर्ण के हो न ब्रह्मचारी आदि आश्रमी हो न तुम दृश्य पदार्थ ही हो तुम असंग हो निराकार हो विश्वसाक्षी हो अतः तुम सुखी और निश्चिंत हो जाओ धर्मा धर्मो सुखम दुखम मानसापनी ना विभो न करतासी न, करता न सर्वदा। हे विभो धर्म अधर्म एवं सुख दुख का केवल मन से ही संबंध है तुम से नहे तुम न करता हो और न भोगता हो तुम स्वरूपतः नित्य मुक्त ही हो एको एक सर्वस्य मुक्त प्राय सर्वदा सर्वदा अयमे बंधो बधो पश्यसि पश्यशीतर तुम संपूर्ण दृश्य प्रपंच के एकमात्र द्रष्टा एवं सर्वदा सर्वथा मुक्त ही हो तुम्हारा बंधन यही है कि तुम दृष्टा को अपने से पृथक समझते हो दृष्टा अपने आप से पृथक कभी नहीं हो सकता ऐसा होते ही वह दृश्य हो जाएगा अहम करते हम मानम आहा कृष्णा निदर्शिता ना हम करते पित्वा सुखी भव मैं करता हूँ इस मिथ्याभिमान रूप महान अजगर ने तुमको डस लिया है मैं करता नहीं हूँ इस विश्वास रूपी अमृत का पान करके तुम सुखी हो जाओ ऐको विशुद्ध बोधोह निश्चय वाज्वल्यान गहनम वेत शोक सुखी भव मैं अद्वितय एवं विशुद्ध बोध स्वरूप हूँ इस श्रेष्ठ निश्चय की आग से अज्ञान का घोर जंगल जलाकर तुम शोक रहित एवं सुखी हो जाओ यदम भाति कल्पित रज सर्पवत आनंद परमानंद सबोधस्व सुख चर जित अधिष्ठान आत्मा में यह संपूर्ण विश्व रज्जु में सर्प के समान कल्पित होकर दिख रहा है वह आनंद परमानंद बोध स्वरूप तुम ही हो अतः सुखी हो जाओ मुक्ताभिमानी मुक्तो ही, बद्धो बद्धाभिमान्यपि, बोधाभिमान्यदती सत्ययतिर्भवे जिसे मैं मुक्त हूँ ऐसा अभिमान है वह मुक्त है और जिसमें मैं बद्ध हूँ ऐसा अभिमान है वह बद्ध है यह लोको की लोकोक्ति सत्य है कि जैसी मति वैसी गति आत्मा साक्षी विभूपूर्ण एक असंगो निष्पृह शांतो भ्रमा संसार आत्मा तो साक्षी विभु पूर्ण अद्वितीय, मुक्त चेतन निष्क्रिय असंग निष्प्रिय एवं शांत है वह भ्रम से ही संसारी मालूम पड़ता है ऊटस्थम बोधम अद्वैतम आत्मा परिभाव आभासोहम भ्रम्वा भाव वाज मथान मैं चिदाभास करता भोक्ता जीव हूँ इस भ्रम को तथा बाह्य और भीतर के द्वंद छोड़कर तुम अपने आप को अद्वितीय स्वरूप एवं कुटस्थ अनुभव करो देहाभिमान पासन चिराब्दी पुत्र बोधोह ज्ञान खड्गे नृत्य सुखी भव तुम चिरकाल से देहाभिमान के फंदे में फंस रहे हो मैं बोध स्वरूप हूँ ज्ञान के इस तलवार से उसे काट कर सुखी हो जाओ निसंगो निष्क्रियो से स्वप्रकाशो स्वशो निरंजन अयम बेवाहिते बंध समाधि मनु तुम असंग अक्रिय स्वयं प्रकाश एवं बलरहित अत्यंत शुद्ध हो तुम्हारा बंधन तो यही है कि तुम समाधि का अनुष्ठान करते हो स्वस्व स्वतः सिद्ध है साध्य नहीं तया व्यादम विस्तृत यथार शुद्धबुद्धस्वस्वित यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच तुमसे भरपूर है और वस्तुतः तुमसे ही ओतप्रोत है तुम शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो तुम शुद्ध चित्त वाले बद बनो निरपेक्षो निराकारो निर्भर शीतलाशय अगाध बुद्धि भवचित्रांचिमात्र तुम किसी से अपेक्षा मत रखो विकृत मत हो चिंता मत करो और भार रहित हो जाओ अंतकरण को शीतल रखो तुम्हारी बुद्धि की था किसी को लम मिले वह अनंत में लगी रहे किसी कारण से क्षुब्ध मत हो तुम एकमात्र अपने चित्त स्वरूप में ही निष्ठा रखो साकार निराकार निश्चलम एक तत्वोपदेश न पुनर्भव संभव समस्त साकार वस्तु को मिथ्या समझो और जो निराकार है वह अचल है इस तत्व का उपदेश प्राप्त कर लेने पर पुनर्जन्म की संभावना मिल जाती है रूपेन्त परितस्तु पर तव तेरे परमेश्वर जैसे दर्पण में दिखने वाले रूप में बाहर और भीतर एकमात्र दर्पण ही होता है ठीक वैसे ही इसी शरीर के संबंध में भी है इसके बाहर भीतर भी एकमात्र परमात्मा परमेश्वर ही है एकम सर्वगतम व्योम बहिरंतर यथा घटे नित्य निरंतर ब्रह्म तथा जैसे एक सर्वगत आकाश ही घड़े के भीतर और बाहर स्थित है वैसे ही देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित सजाती विजाती स्वगत भेद शून्य नित्य निरंतर ब्रह्म ही समस्त दृश्य पदार्थों के बाहर और भीतर स्थित है ये श्रीमदअाव्र मुनि विरचिता ब्रह्म विद्याोपदेश वर्णन नाम प्रथम प्रकरण समाप्त